द्रम कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं पश्येम्षीर्जत्र स्थिर स्वा शो वीर्भसे मेरा जला ओ शांति अथर्ववेदिया मान के कार्य का अद्वैत प्रकरण के चालीसवें श्लोक तक उसकी कार्य का दल विचार हो गया है मनोनिग्रह के लिए कहा तो मनोनिग्रह के समय में दीनता नहीं आनी चाहिए या कि इतना दिन तक किया कुछ नहीं मिला आगे क्या होगा ऐसा न करे उसमें एक उत्साह साथ लगे रहे अगर ये बुद्धि हो जाए कि या तो कार्य की सिद्धि करूंगा मनोनिग्रह पूर्वक अपना स्वरूप प्राप्त करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा ऐसा करके लग जाए सिद्धि होगी इसके लिए टिक्ती -टिक पक्ष का कहानी के रूप में संक्षेप में बोलते हैं देखा टीका में कहा था कथम मुख नाम जिज्ञास नाम मन का निग्रह कैसे होगा जिज्ञासु मुखक्ष लोग हैं उन्हीं की मनो निग्रह करना क्या काम होगा मन का निग्रह कैसा होगा माने वो बाहर विषय में न जाए सुसुप्ति में भी न जाए जगा रहे बाहर भी न जाए वो निग्रह है वो स्थिति में निगृहित होगा पांच प्रकार के दोष की चर्चा करेंगे आगे माने वो दोष में नहीं जाना चाहिए चार दोष बाहर है एक दोष भीतर है आगे कार्य का विचार करेंगे उसका कथम मुमुक्ष जिज्ञासु नाम जो तो जिज्ञासु मुमुक्षु लोग हैं उनके मनोनिग्रह कैसे होगा ये प्रश्न कैसे सिद्ध होगा तो इसके उत्तर में कहा कार्य है कुंद मनसो निग्रह भवदेदिंदुना मानसो भावेत मनुषो निग्रह स्तवत भवेद अपरिखेद कुंदुना उदेर उत्सै का ले करके चिड़िया क्या पकड़ सकती है घास पकड़ती है क्यों उसके अंडे किसी समय समुद्र ले गया द्वारवा का आया वो तो किनारे में दो अंडा दिया था ले गया तो उसके मन में बड़ा दुख हो गया मेरा अंडा ले गया या तो इसको सुखा करके मैं अपना अंडा लूंगी नहीं तो मर जाऊंगा इसको सुखा होने बाद अंडा मिल जाएगा भीतर है मिल जाएगा या तो सुखा कर अंडा लूंगी वापस लूंगी नहीं तो मर जाऊंगी दो में से निश्चय कर लिया क्योंकि तो निश्चय ऐसा एक चीज होता है जरूर की सफलता के सहायक हो जाता है व्यवसायत्म का बुद्धि रे क्या मना गीता लगा है का बुद्धि होना चाहिए तभी कार्य में सफलता होगी अब तो चाहे शरीर नाश हो जाए चाहे कार्य की सिद्धि हो जाए स्थिति में बदल जाए तत्परता तो एक कुशाग्रिणा एक बिंदुना कुशा के भाग पकड़ा है उसने अपने चोच में उसे एक एक बहुत जला आएगा वहां ड्रुबोतीय पार्ला भी छिड़कती है यहां से आरंभ हुआ कार्य कल मैंने कहानी सुनाई थी वेदांत पे प्रसिद्ध कहानी है पंचदशी में भी एकादश प्रगर में जो योगानंद प्रकर में उसमें यही जैसे यह कार्य कर दिया श्लोक ऐसे श्लोक कहा वेदांत की प्रसिद्धि तो जिस प्रकार ऊषा के अग्रभाग से एक बिंदु जल के तो माध्यम से शोषण करने का निश्चय किया समुद्र का तो ऐसे करते करते, करते कार्य की सफलता प्राप्त कर गई लोग तिटि पक्षी आखिर में भगवान साथ होते गए कोई सहयोग मिलते गए मिलते मिलते भगवान स्वयं आना पड़ा ऐसी परिस्थिति आ गई तो भगवान आए तो समुद्र से बाहर को दो अंडा फेंकवा दिया फेंकवा दिया कार्य शांत होशाग्रेण एक बिंदुना उदधेर उत्से यदव उत्सैक उदधि माने समुद्र उदधि का उत्सेक होता है उल्टा शेक, शिचक शरणे धातु है घाय करेंगे तो शेका बनेगा सिंचाई करने का नाम होता है सिंचाई और उत्सेक का वो लगने बाहर में फेंका जा रहा उचार जिस प्रकार उत्सेक हो जाता है एक एक बिंदु के द्वारा उधेर उत्सैग समुद्र सुखाया जाता है ऐसा कहानी है ठीक इसी प्रकार मनुष्य निग्रह स्तर पर भव्य मन का निग्रह भी उसी प्रकार होगा एकाएक नहीं होगा यहां भी दो चीज की जरूरत होगी विश्व से वैराग्य और उस मनोनिग्रह का अभ्यास अद्वैत के तरफ अभ्यास हो मन निग्रह हो जाएगा यही उपाय होगा तद अपरिखेद मन में खिन्नता नहीं आने चाहिए खेद दैन्य धातु है परिखेद परिता खेद इतने दिन तक सावधान सागे ने हुआ। आगे क्या होना वाला है कुछ नहीं है ये सब ऐसी बुद्धि नास्तिक बुद्धि आ जाती है बीच में। बीच वो बुद्धि न करे अपने कार्य में लग जाए जैसे वो टिटिप पक्षी लग गई थी कार्य की हो गई उसकी ठीक इसी प्रकार अपरिखेद मनोरसिक निग्रह दर्भर करेगा खिन्नता नहीं आनी चाहिए धातु है होने तो मन का निग्रह होगा मनोधिग्रह होने का क्या है तो उपाय बताएंगे आगे मनो निग्रह का क्या अर्थ होता है मन बाहर भी न जाए और भीतर कारण में लीन भी न हो जाए सुशुप्ति भी न जाए कोई मनोनिग्रह अवस्था है आगे बताएंगे इस बात <coughs> भाषण ने कहा मनो निग्रह तेषाम उपाय महारीभाष्य अवतरण के रूप में है मन को निग्रह में वो जो मुमुशु जान है जिज्ञासु मुमुक्ष है उनके उपाय बताते हैं क्या उपाय है तो उत्सेगा इत्यादि कहा जैसे एक उषा एक घास के पीन का पकड़ा हुआ है चोस में उसके माध्यम से जल सुखाने का निर्णय ले लिया आखिर सुखाकर अपना आंकड़ा ले लिया ठीक इसी प्रकार ऐसे निश्चय हो जाए ठीक टीका में कहते हैं दृष्टांत दाष्टान्तिक भूत श्लोक निविष्टाक्षराणी व्याच ये श्लोक ये कार्य का दो अर्थों में कुछ दृष्टांत भाग है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दार्ष्टांतिक सिद्धांत भाग में है जैसे वहां वैसे यहां यह दृष्टान्त दाष्टान्तिक भूत श्लोक निविष्टानी अक्षराणी दो प्रकार के यहाँ बातें हैं दृष्टान्त और सिद्धांत रूप में है उनके जो कार्य का आयु अक्षर का व्याख्या करते हैं टिप्पणी है तात्पर्या अधिकम अनु अक्षर मात्र व्याख्यान हेतु में सोचा तात्पर्य न बता करके केवल शब्दावली का व्याख्या करें इस तात्पर्य तो सभी जानते हैं वेदांत लोग समझते हैं इसका तात्पर्य बोलना चाहते हैं तात्पर्य अधिकम अनु एक कारिका का क्या तात्पर्य है उसको न कहा करी अक्षरमात्रम मात्र व्याख्या ने केवल शब्दावली का के व्याख्यान करने कारण बतलाए सूचित करते हुए श्लोकम विष्णा श्लोक बता दिया हमारे कार्य का बता दिया दृष्टान्त के दृष्टान्त भूत तो यह कहा था अच्छा दृष्टान भूत श्लोक का क्या कहा था अवधि उत्सय का युवा जैसे घास के तीनके के अग्र भाग से जैसे जल को समुद्र के जल को बाहर करना उत्सेक करना विपरीत सिंचाई करना समुद्र में जल नहीं डाला जा रहा समुद्र से बाहर फेंका जा रहा था और उस पक्षी साधन रहित पक्षी ने अपना कार्य सफलता की उसके बाद कोई साधन नहीं एक सोच है उसी से पकड़ा है घास का थीन का पकड़ा है जल को वहां डुबोना और बाहर निकालना किंतु तो वो जो समुद्र सुखाने का काम उसको प्राप्त तो हो गया अंडा मिल गया उसको एक कारण कुशाग्रेणा अब भी उत्सैक है इवह जैसे समुद्र का उत्सेक करना विपरीत सिंचन उल्टा कर देना उतलग्न से विपरीत हो जाएगा उत्सैक इवह उस प्रकार अपरिखेदतः कि असंभव मनो निग्रह आक्षेप इतने आक्षेप हो अत्र अभिपरीत ऐसा भी नहीं हो सकता ऐसा कोई आक्षेप न हो सकता है धीरे धीरे करके अभ्यास और वैराग्य हो इधर आत्माकार वृत्ति के तरफ अभ्यास पर आए मन का अभ्योषो से वैराग्य हो ये दो ही साधन है और कोई साधन ये बताना चाहते आक्षेप मापे नहीं हो कहा एक नंबर की टिप्पणी छूट गई मंत्रिका में कहा दे। यथा कश्यचित अध्यवसायतः टिट्ठी भाष्य जैसे कोई एक पक्षी है निश्चित व्यवसाय वाला है अध्यवसायवत निश्चित एक माने एक तरफ बुद्धि हो गई है अनेक तरफ नहीं है बुद्धि निश्चित है व्यवसायत्मिका तो बुद्धि है उसके पास अब तो या तो कार्य की सिद्धि हो या शरीर पात्र से एक अध्य वसाया था उन्होंने निश्चय बता जो निश्चय वाला है जो निश्चय कर लिया जिसने मुझे अंडा लेना है न तो मर जाना है ऐसे टिका का करता है टिप्पणी कारषा समुद्र से न सूक्ष्म चंचो जैसे कुशा के समान में उनकी चोच का आद्रभाग होता है उसी के माध्यम से वह डूबे ना बाहर फेंकना ऐसे किया समुद्राग वही प्रतिक्रक्षिप्त देना समुद्र से बाहर जल को फेंकना है एक एक बूंद लेकर बाहर फेंकना इसके द्वारा प्रक्षेपे न एक, एक एक बिंदुना एक एक बिंदु के द्वारा एक एक बिंदु करके लाया उन्होंने तो किन्तु समुद्र सुखा भी थोड़ा मैंने अपने अंडा ले लिया ना आगे जाकर कैसा होता है बिंदुना उधर ही समुद्र से उत्सैक रिक्तिकरण उत्सेक रिक्त खाली करना समुद्र को खाली करना असंभव काम दिखता था किन्तु संभव करके दिखाया समुद्र से उत्सेश का मैंने रिक्तिकरण खाली करना है उसका उत्सेक गरुड़ प्रयासार्थ अंडा प्राप्त है आखिर में गरुड़ तक कहानी पहुंच गई तो गरुड़ जी ने भगवान को आवेदन पत्र दिया है आवेदन दिया अनिश्चित काल के लिए अवकाश और गरुड़ के बिना एक क्षण के भगवान रहने पाएंगे क्यों कौन सी आपत्ति आपदा आ जाए आतंकवादी कहाँ आ जाए दैत्य तुम तो जाना पड़ेगा तो भगवान ने सोचा मुझे ही जानना पड़ेगा गरुड़ जी मैं चलता हूं आये अंडा फेंकवा दिया बाहर काम बोल ऐसा है गरुड़ प्रयासार्थ अंड प्राप्त फलता संपन्न जैसे वो पक्षी संपन्न हो गए अंड प्राप्ति हो गए, अंडे ले गया था समुद्र प्राप्ति होने से कार्य संपन्न हो गया तथा ही इसी प्रकार यहां भी एक निश्चय हो यहां भी ऐसे निश्चय होना चाहिए यह नहीं कि गंगा जाए, गंगादास जमुना जाय जमुना दास ऐसा नहीं होना चाहिए निश्चय होना अब तो या तो शरीर पात हो हो नहीं तो हमें आत्म प्राप्ति करना निश्चय हो तथा पता मैंने निश्चय बता निश्चयवान व्यक्ति होगा निश्चय आदमी का बुद्धि जिसके पास हो ऐसे व्यक्ति का पुरुषस् ऐसे व्यक्ति का अपरिखेद कोई दीनता ना आ जाए मन में इतने दिन तक किया कुछ नहीं मिला आगे क्या मिलेगा ऐसा नहीं लगे रहे उस पक्षी का याद करे असाधन है चंदो अपने कार्य की सफलता की है उसमें हमारे पास तो कुछ है उससे तो हम काफी आगे हैं अपरिख बिना दुखी हुए यता पतावी क्या परिखेद क्या है ये ना मनो निग्रह न जाता इतने दिन से मैंने किया आज तक नहीं वो आगे क्या होने वाला है ये मन में दीनता है यथापतापी काले न मनो निग्रह न जाता के मत परम कष्ट इससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है इतने बड़ा दुख इतने दिन से लगा मन का निग्रह नहीं होगा इससे ज्यादा कष्ट क्या अनुताप पश्चाताप करता है यह है परिखेद उसका अभाव होता है पश्चाता अपने तदराहित मन में यह भावना होनी चाहिए जरूर हम अपने सफलता में पहुंचेंगे यह जन्म नहीं जन्महतरेवा से यही होना चाहिए चाहे इस जन्म में कार्य की सिद्धि होगी नहीं तो अगले जन्म में किंतु तो लगे रहना आगे अगले जन्म में जाति पूरा हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति अधूरा काम करके सोया हुआ होता है दूसरे दिन उसके ख्याल आ जाता है उसके आगे बढ़ जाता है ठीक इसी प्रकार इस जन्म में जितना हो गया अगले जन्म में जाकर पूरा होगा अगर इस जन्म में नहीं होगा तो मन में विश्वास करके चले यह जन्म नहीं जन्मांतरेगा क्षेत्र सिद्ध हो जाएगा ऐसा निश्चय करके किम तो रहेगा जल्दी करने से क्या फायदा अभी मन को इतना दुखी कराने से क्या क्या कारण है बुद्धि से समझाना पड़ेगा मन खिन्न होने लगेगा बुद्धि से समझाना होगा क्यों तो शीघ्रह करने से क्या फायदे अनुद्वेग बतो उद्वेग नहीं है जिसके पास मन का छटपट हाथ नहीं है लगा है शास्त्रीय ढंग से चला है चलते रहे मनुष और निग्रह भवे समय संपत्ति धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा मन निग्रह हो जाएगा ये मान करके चले ये कहा बाद से मैं कहा मनस निग्रहे ऐसा उपाय मन के निग्रह में उन मोक्ष जनों के लिए उपाय करते हैं क्या उपाय है मनो इत्यादि करके भाषण का मनो तेषां वो जो मुमुक्षु हैं जिज्ञासु हैं उस आत्मतत्व को जानना चाहते हैं इच्छुक हैं ऐसे जो जिज्ञासु वही हो होंगे संसार जो विरक्त होंगे वही जिज्ञासु हो सकता है मनो तेषां जिज्ञासु नाम उदधे कुशाग्रेण एक बिंदुना उत्स उत्सेतने शोषण व्यवसाय जैसे उदधि मान समुद्र का के अग्रभाग हाँ के एक द्वारा एक एक बिंदु करके उत्सेचन उल्टा सिल्जन करना मैंने बाहर ला के जल को फेंकना है एक एक बूंद करके लाना है और समुद्र में इतनी नदियां जा रही है एक एक बूत करके कब खाली होना उसके मन में हतोत्साह नहीं हुई वो पक्षी लगते इस प्रकार चेतना शोषण व्यवसाय समुद्र को शोषण करने की जैसे निश्चय किया है वो पक्षी ने उसका निश्चय व्यवसाय व्यवसाय बताम यहां भी ऐसे व्यवसाय हो निश्चय को हम लगे हैं तो लगे हैं बस इस दिन में बने होगा अगले दिन में भी आगे पूरा होगा अपने कार्य में टटे रहे व्यवसाय बताम अनवसन्न अनवसन अंतकरणान जिसके अंतकरण दुखी नहीं हो रहा है चल मार्ग में चल पड़े तो चल पड़े अनवसन्न अंत करणान जिनका मन दुखी नहीं है अवसन्न नहीं है दुखी नहीं है ऐसे अंतकरण वालों का अनिर्वेदाध उनके क्या है खिन्नता नहीं है खिन्नता नहीं है उनके पास ऐसा न होने से अपरिखेद तो बहुत तरफ इसलिए क्या होगा अपरिखेद मन में दुखी न करके ही कार्य सिद्ध होगा लगे रहना चाहिए ठीक है कहते हैं कैसा व्यवसायवता उद्योग भागीनाम अनुद्वेग बताम ये सम्बन्धा वो जो निश्चयात्म का बुद्धि लेकर के चल पड़े हैं जो लोग अपने मार्ग के लिए उद्योग भागी नाम वो उद्योग के पात्र हैं वो उद्योग कर रहे हैं वो लोग उद्योग बताम कि तो उद्वेग नहीं होना चाहिए जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें हमें छठपटाह हाँ नहीं होना चाहिए लगे रह आज नहीं तो कल सिद्ध होगा कल नहीं तो परसों होगा इस जन्म में तो अगले जन्म में होगा ये विश्वास करके चलता रहे चक्ष एक दुखी क्यों होता है व्यक्ति तो जो ब्रह्म पर कहते हैं मिलता तो है ही नहीं बहुत देखा मिलता नहीं है ऐसे यहाँ एक माने मन में उद्वेग होने की संभावना ये दिखाते हैं ठीक है टीका चक्षुष निविलने तमो दृश्य में तो आंख बंद करते हैं तो अंधेरा मिलता है तस्वीर उन्मिलने आंख खोलते हैं तो घटा आदि घटा आदि बाहर विषय मिलते हैं आत्मा कहा मिलता है मन को दुखी करने का साधन है ऐसा जो सोचेगा मन दुखी हो जाएगा हम कहा फंस गए किस पंथ में आ गए मन को दुखी करने के साधन भी हो होता है जिसके मन में ऐसा आ जाए वो दुखी रहेगा और अपने पद से भ्रष्ट भी होगा चक्षुष निविलने तमो दृश्यते आंख को बंद करने पर अंधेरा दिखाई पड़ता है और तश्चंद्र उन्मी लने उस चक्षु को आंख को जब खोलते हैं घटा दिए न कदाचित मत ब्रह्मा तो कभी मिलता ही नहीं आग बंद लगाने से मिलता है ना आग खोलने से मिलता है ऐसे जो उद्वेग हो जिन लोगों को उनको परिवर्तना उसके त्यागना ऐसे उद्वेग आना नहीं देना चाहिए शास्त्र बोल रहा है चलते चलते मिलेगा प्राग उदीरथ आना मनोरिग्रा समझे पूर्व में जो कहे गए जिज्ञासु लोग हैं बदात तो से डिस्टार्ड किया तो उदीरत बन गया पूर्व जो है उत्दीर्घ धातु है ये तो उसे बना हुआ है उदीरता नाम मनोनिग्रह संबंधित उन्हीं का मनोनिग्रह हो रहा है जो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं निश्चय करके चल पड़े उनके लिए मनोनिग्रह उनका मनोनिग्रह होता है क्या अपरिखेद मन को दुखी न करे दुखी करके कोई फायदा नहीं है ये कहा आगे कहते हैं समाधि कुरता तत्व तो साक्षात्कार लय विक्षेप कसाये सुखर आ मनसो बक्षमान मनस हो बक्षमाण समाधि में जाने वाला जो व्यक्ति समाधि माने ब्रह्माकार पृथ्वी में पहुंच रहा समाधी है समाधि है समाधि में पूर्वता समाधि करने वाले तब तो आत्मा का तत्व साक्षात्कार प्रतिबंध आत्म साक्षात्कार मनोनिग्रह यहाँ समाधि है मनोनिग्रह करने जा रहे हैं तो तत्व तो साक्षात्कार के लिए तो तत्व तो साक्षात्कार के प्रतिबंधक है लय और साधन में बैठा था बढ़िया नींद आ जाती है उसका में में चला गया ये भी खतरनाक है प्रतिबंधक है आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाए चार बाहर हैं एक भीतर है जब माला लेके बैठे गए भीतर आ जाएंगे प्रतिबंधक हो गए समाधि कुरबतः जो समाधि करने वाला है मनो करने वाला व्यक्ति का तत्व तो साक्षात्कार है प्रतिबंधक जो आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक लयर सुषुप्ति में जाना लय हो गया ये भी नहीं मन को जगा रहना चाहिए बाहर भी नहीं जाना चाहिए बात इतनी है बाहर जाए तभी भी विषय विषय में चला गया आत्मसास्कार नहीं और सो गया सुश्रुप्त में गया बैठा हुआ है कि सुश्रुद्ध में तो प्रतिबंधक है वो को भी नहीं लय विक्षेप लय है बाहर जाना विक्षेप है भीतर जाना लय है अगर सुश्रुप्ति में जाता है तो लय हो जाएगा और बाहर जाएगा तो विक्षिप्त हो जाएगा विश्व में जाएगा तो विक्षिप्त हो जाएगा यह विक्षिप्त कसा या यही है आपके प्रतिबंधक सुखरागा क्योंकि सुश्रुप्ति का सुख और विषय आसक्ति दो इसलिए सुश्रुप्ति की तरफ जाता है कल आपने सोया आराम मिला था वो इच्छा है वो संस्कार है इसलिए पहुंच जाता घुस जाता उन्हें सुख और प्रतिबंधक बना हुआ है साधन में बैठा था कल के सुख के याद आ गया कितना बढ़िया निद्रा थी कल तो वो संस्कार है मन में संस्कार है वो संस्कार का वो तो दरवाजा बंद कर देता भीतर चल जाता माला हाथ में है लगता एक घंटा हो गया चला गया ऐसी स्थिति आ जाती है सुसुक्ति का सुख की इच्छा है उसकी संस्कार है उसका कल होगा था ना उसके संस्कार अथवा वायु विष्णु की आसक्ति है यही है कसा यही है प्रतिबंधक यही है यही प्रतिबंधक हो जाता है लय विक्षे कसाय सुख हैं। तेभ्यो इनसे सुश्र के सुख के भी तरफ न जाए और बाहर के विषयों के आसक्ति की तरफ न जाए नहीं तो मन बाहर जाए तो विक्षिप्त तो हो जाएगा भीतर जाएगा तो लय हो जाएगा अपना काम नहीं कर पाएगा समाधि नहीं कर पाएगा मनो निग्रह नहीं कर पाएगा तेभ्यो मनुष्य बक्षमाण उपाय नहीं ग्रहण किया इनसे इन क्या करना मन के निग्रह करना उपाय आगे बताएंगे अगले कार्यक्रम में मन निग्रह करने के उपाय बताएंगे कहा अन्यथा समाधि साफल्य अनुपत्ति अगर ये हो गया तो आप समाधि मनो निग्रह करना चाहते थे हो ही ना पाए तो विक्षिप्त तो हो गया चला गया बाहर या जाकर के सुशुद्ध दरबाजे में घुस गया हो तो आपके एकाग्र होने संभव नहीं है ये उपाय बताएंगे दो नंबर एक टिप्पणी समाधि मनोनिग्रह क्यम विधि मन को निग्रह करना या समाधि है वो उसके बाद ही एक तत्व तो साक्षात्कार होना है उसके लिए कारण मन को समाधि करना पड़ेगा एकाग्र करना पड़ेगा क्योंकि समाधि एक ही चीज है योग सूत्र में क्या कहा योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृति पांच प्रकार की वृति है प्रमाण विपर्य विकल्प और निद्रा स्मृति योग सूत्र में कहा है मन के पांच वृत्तियां होती है उनसे मन को निग्रह करना होगा चार वृत्ति तो बहिर्भूत वृत्ति है मेरे पास प्रमाण चक्षु है मैं इसको सिद्ध करूंगा या माने अनुमान से सिद्ध करूंगा वो बहिर्वृत्ति में जाएगा मन प्रमाण वृत्ति बाहर में मन को विक्षिप्त कराने वाली है इसी प्रकार विपरीय वृत्ति होगी कुछ को कुछ समझेगा वहां भी मन विक्षिप्त होना है रज्जु को सर्व समझना ये विपरीय वृत्ति है वो भी बह, बहिर्भूत है विपरीय विकल्प जैसे बंधिया पुत्र आदि होता है वो आदि चिंतन शुरू कर देता है वो विक्षिप्त हो जाता है बाहर के विषय लेकर किस विक्षिप्त होता है विपरीय वृत्ति एक विकल्प वृत्ति उसके बाद निद्रा वृत्ति निद्रावृत्ति आगे स्मृति वृत्ति लो पूर्वानुभूत वस्तु का जब स्मरण करने लग जाएगा वस्तु के आकार बनाया जाएगा बद्रीनाथ का दर्शन किया था दस वर्ष पहले अब वो याद आया मंदिर दिखने लग गया भीतर हमें उसी में डूब जाएगा मन को निग्रह नहीं कर पाया स्मृति कुर्बान वो भी है वो होगी मैंने बाहर के विषयों को लेकर के चिंतन करता है ये चार तो बहिर्वृत्ति हैं। और लय जो है अंतर्वृत्ति है सुषुप्त में जाए तभी मन मंडल निग्रह होना है योग सूत्र में पांच वृत्ति की चर्चा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय पंचवृत्त यह पांच वृत्ति समाधि नहीं होने वाली यह वृत्ति आने पर योगित्त वृत्ति निरोधा योग शब्द का अर्थ मन के वृत्तियों को रोकना चार वृत्ति बाहर की तरफ है मन के और एक वृत्ति भीतर की तरफ है निद्रा वृत्ति है भीतर के पांचों वृत्ति में नहीं होना चाहिए मन को न विपरीत बुद्धि में जाए ना विकल्प बुद्धि में जाए ना प्रमाण वृत्ति में जाए ये भी खतरना आ प्रमाण है फिर वो विषयों की ले जाके सिद्ध उसी को करेगा न स्मृति वृत्ति में जाए स्मृति भी विषय के चिंतन संबंधी अनुभूत विषय का स्मरण करेगा वो तो भी बाहर ले जाने वाला आपको है विक्षेप करा देगा चार वृत्तियां तो विक्षेप कराने वाली है और एक वृत्ति आपको लय कराने वाली है वो है निद्रा वृत्ति माने सुसूप में जो अज्ञान वृत्ति होती है आपकी निद्रा वृत्ति होती है वह खतरनाक है आप साधना नहीं कर पाएंगे चाहे बहर जाए मन चाहे भीतर जाए तो योग्तवृत्ति निरोधा योग माने वहां मनोनिग्रह है चित्त वृत्ति के निरोध होना बाहर से वृत्ति भीतर की वृत्ति सबसे निरोध हो जाना वही तो योग है वही उसी उसी के ढंग से, से हम बोल रहे हैं। एक समाधि में पुर्वत तो, तो साक्षात्कार प्रतिबंध कहा समाधि करने वाला जो व्यक्ति है माने मनोनिग्रह करने वाला जो व्यक्ति है लगा हुआ है उसके लिए उस आत्म समाधि के बाद ही आत्म होना मनोनिग्रह होगा तब भी आत्म होगा मन अगर लय तरफ जाए तब भी नहीं होगा विक्षेप की तरफ जाए तब भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा विक्षेप के तरफ जाने के लिए चार वृत्तियां और भीतर जाने के लिए एक वृत्ति है लय की तरफ जाने के लिए वो निद्रा वृत्ति है बाकी चार वृत्ति बाहर ले जाने वाले हैं साक्षात प्रतिबंधक लय विक्षेप कसाय सुख राघा लय और विक्षेप एक तो भीतर जाना एक बाहर जाना ये यही प्रतिबंधक है एक सुख की आसक्ति है बाहर आसक्ति है माने सुख मिलना है सुसूभ में इसलिए उधर उसका संस्कार उधर जाना है और बाहर में विषय की आसक्ति है विषय भोग रोज कर रहा है इसलिए बाहर जाने के लिए तैयार होता है यही है प्रतिबंधक देव्यो मनुष्य बक्षमा और पाये में गृहोड़िया इनसे मन को निग्रहित करना चाहिए आगे उपाय बताने अन्यथा समाधि साफल्य अनुपत्य का मैं तो समाधि की साफल्य मनोनिग्रह सफल होने वाला नहीं है यही कहना चाहते हैं कार्य लये लये यथा कामो तथा लयः सुप्रसन्नम लामो लयस्त उपाय न निगृण याद नितराम गृढ़ याद उपाय के द्वारा मन को निग्रह करना चाहिए उपाय है क्या उपाय आगे भाष्य आदि में बताएंगे वैराग्य और अभ्यास आत्मा आत्मा का कार्य अभ्यास और विषयों से बैराग्य यही उपाय होगा भाष्य में बताएंगे उपाय न निगृण याद काम भोग विक्षिप्तम चित्तम ऐसा होगा जो विक्षिप्त हुआ मन है काम भोग में विषय भिश, में या इच्छा में विषयों की इच्छा में डूबा हुआ है इच्छा को काम कहा भोग माने विषय है कभी इच्छा करता रहता है कभी भोग स्वाद ले रहा है शब्द स्पर्श रूप से गंध का स्वाद कभी स्वाद में अस्वाद में डूबा हुआ है कभी इच्छा में डूबा हुआ है जैसे प्रात काल भोजन किया था स्वाद मिला हमें खट्टा मीठा स्वाद अनुरोध किया अब इच्छा हो रही है अब इच्छा में डूबा हो मन अच्छा भोजन बना हुआ था अब शुरू करो या इच्छा होती है तभी तो प्रवृत्ति होगी बनाने के लिए कभी इच्छा में उन विषयों की इच्छा में डूबा हुआ होता है कभी विषयों के स्वाद लेने में मस्त पड़ा हुआ है या तो उन पंच विषयों की इच्छा से ग्रसित है आ, और या विषयों में विषय के रसास्वादन कर रहा यही स्थिति होती है कहा तो इसको मन को रोकना चाहिए निग्रह करना चाहिए काम भोग विकसितम इच्छा विषयों की इच्छा और विषयों का भोग पूर्व में इच्छा होगी बाद में भोग होगा ऐसे जो इच्छा और भोग है विषयों की इच्छा विषयों का भोग ये दोनों क्या? दोनों से निग्रह करना चाहिए मन को ये कहा काम भोग में जो विक्षिप्त मन है उस मन को काम भोग गये विक्षिप्त मन उपाय ने निग्री उस मन को निग्रह करे सुप्रसन्न लय चाह अथवा लय हो जाता है जो सुसुप्ति में प्रसन्न होकर बैठा है वहां से भी रोकना चाहिए उसको निद्रा में भी नहीं जाना चाहिए विषयों की इच्छा भी नहीं होना चाहिए विषयों में जाना भी नहीं देना चाहिए ये पुरुषार्थ करना चाहिए आपको मन को निग्रह करने के लिए न तो विषय की इच्छा हो हाँ न तो विषय में जाए न सुषुप्ति में जाए जगा रहे सोए तो भी नहीं और बाहर भी न जाए ऐसी स्थिति में रखना चाहिए मन को सुप्रसन्नम लय चाह लय से प्रसन्न होना वहां से भी सुप्रसन्नम चित्तम निगृहणीया तो प्रसन्न होता है चित्त लय होने पर सुसुक्ति में जाने पर तो वहां से भी गोके उसको निग्रह करे यही साधक का काम है यथा काम हो तथा खतरनाक प्रतिबंधक दोनों तो ही है जैसे विषयों की इच्छा प्रतिबंधी का है उसी पर सु में जाना लय होना भी अपना काम तो नहीं कर पाएगा कोई भी प्रतिबंधक है कोई तो भी वह निद्रा में भी नहीं जाना चाहिए जगा हुआ होना चाहिए और विषयों में भी नहीं जाना चाहिए चित्त वृत्ति निरोध बाहर वृत्ति भीतर वृत्ति दोनों वृत्तियों का रोक योग है चित्त वृत्ति निरोधा इसी का नाम है समाधि योग सूत्र की समाधि भी यही है यहां भी यही है अर्थात मनो निग्रह करना है तो ये करना पड़ेगा माने पांच प्रकार की जो वृत्तियां बनती है उसमें जाने नहीं जाना चाहिए योग सूत्र पे पांच वृत्ति की चर्चा प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृत पंचवृत पांच चार वृत्ति तो बहिर्मुखी है और एक मुखी एक वृत्ति भीतर है वो निद्रा में ले जाने वाली है वो सूत्र में पहुंचाने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति वो भी प्रतिबंधक है ये कहा ठीक है एक नंबर के बाद अच्छा उपाय न काम हो गए हो माने चिंत्यमान और मान, अवस्था पंडेश्वर विषय भिश्य। विषय दो प्रकार के एक चिंतन चिंत्यमान है चिंतन हो रहा है प्रात काल का भोजन का चिंतन करके अब सायंकाल के भोजन की प्रवृत्ति होती है तो जानाती इच्छती प्रवर्त है ऐसा नियम है न्यायिक वैसे बोलते हैं पहले ज्ञान होगा उसके बाद इच्छा होगी फिर प्रवृत्ति होती है प्रात काल भोजन किया था उसका अनुभव स्वाद है खट्टा था मीठा था जो भी स्वाद है अभी भी मुख में पानी आता है उसको याद करके को तो जानता है अनुभव है उसको विषय पहले भोगा हुआ है अनुभव है क्या जानता है उसके बाद फिर आगे के लिए भोजन की तैयारी की इच्छा हो जाती है नहीं बनाना ही पड़ेगा का। प्रातकाल कितना बढ़िया स्वाद मिला था इच्छा होती है बनाने उसके बाद प्रवृत्ति होगी फिर चूल्हा जलाने लग जाए जानाती इच्छती प्रवर्त पहले ज्ञान उसके बाद इच्छा।, इच्छा इच्छा के बाद प्रवृत्ति इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है इच्छा होगी तभी प्रवृत्ति होगी और इच्छा होने के लिए जानकारी चाहिए जानेगा तो इच्छा करेगा अनजान वस्तु की प्रवृत्ति के लिए इच्छा नहीं होती है जानकार विषय में होती है पूर्वानुभूत होगा वो कहते हैं टिप्पणी में कह रहे हैं उपाय ना काम भोग हो उपाय से काम और भोग से मन को रोकना चाहिए बोला वो तो दोनों में दोनों से मन को रोकना क्या है चिंतमान भूज्यवान अवस्थापन्न विषय विक्षिप्तम जो दो ऐसे अवस्था में है विषय एक तो चिंतमान अवस्था में है और एक भुज्यवान अवस्था में है एक चिंतन होता है इच्छा के समय चिंतन होता है और एक भोग भोग का स्वाद मिलता है ऐसे दो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप गंध, पांचों विषय यही दो दो रूप में आते हैं चिंतमान और भुज्यवान इन विषयों में विक्षिप्तम मन विक्षिप्त हो जाता है बाहर शब्द स्पर्श रूप रसगंध में फंस जाता है विक्षिप्त होगा मन निग्रह नहीं हो पाया बाहर चला गया मन विक्षिप्तम मन क्योंकि प्रमाण विकल्प विपरीय स्मृति नाम अन्य किसी भी एक वृत्ति से बाहर चला गया वो प्रमाण वृत्ति से चला गया या विकल्प वृत्ति से चला गया या विपरीय वृत्ति से चला गया स्वृत्ति वृत्ति से चला गया पांच वृत्ति है ना निद्रा वृत्ति से भीतर घुसेगा वो और ये चार वृत्ति बाहर जाने वाला है प्रमाण प्रत्यक्षादी प्रमाण और विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाधि वस्तु सुनने विकल्प बंदिया पुत्र आदि कभी चिंतन बना लेता है कुछ वस्तु नहीं होता फिर भी चिंतन करता है यह विकल्प होता है और विपरीत सर्प आदि जो रज्जु आदि में सर्पादि है वो तो विपरीत है वस्तु कुछ है और कुछ उसमें चला जाता है कुछ कभी आकृति बना लेता है विपरीत कृति है स्मृति पूर्वानुभूत वशुओं के वस्तुओं का याद करते समय वही वस्तु फिर हमारे मन में खड़े हो जाते हैं पहले अनुभव किया था देखा था हिंदुओं के माध्यम से आज आख बंद कर भीतर मन में उतने बन जाता पहाड़ पर्वत जो देखा उसको आए आए, आए उसमती तो इसके द्वारा ये चारों वृत्तियों के माध्यम से वृत्तियां परिणतम मन उस वृत्ति में जो परिणाम हो जाता है मन का जब तो उपाय नक्षवाण न बैराग्य अभ्यास न उपाय है ना। आगे कहेंगे वैराग्य और अभ्यास गीता के ष्ठ अध्याय कहा यह तो ये तो निस्तर मनस चंचलम अस्त्रियम में तत्मनिवसन में यह अभ्यास है जब जब मन विषयों में जाता है पता लग जाता है तेरा मन अभी वहां गया हुआ है उसको पता लग जाता है अच्छा पूरा जो भी जहां गया हो मालूम पड़ता है उस स्थिति में बुद्धि का उपयोग करना होगा उसको पकड़ करके वापस लाना होगा अपनी जो साधना जहां बैठाना है वही बैठाना होगा जैसे एक बच्चा होता है उसको अवोध है जानता नहीं है खेलते खेलते जा रहा खेल खेलने जा रहा है जो तो आपके पास पहुंच तो जाएगा मार्ग छीन के लाती है फिर सुरक्षित थाम में बैठा देती है कि किसी प्रकार मन को लाना पड़ेगा जिस जिस विषयों को लेकर के गया हुआ है जिन इंद्रियों के माध्यम से बाहर गया हुआ है मालूम तो होता है उस स्थिति में वहीं से उसको वापस करना होगा यथो निस्तरती मनस्तलन स्थिरम ततस्तो नियम त्मा नहीं रखना चाहिए यह कहा उसी प्रकार यहां भी है तो ये कहते हैं कि इन चारों वृत्ति में से किसी भी विवृत्ति से परिणत हुआ जो मन है बाह्य वृत्ति में चला गया इस मन को उपाय ना पक्षना है ना उपाय क्या है आगे बताएंगे वैराग्य ना अभ्यास है ना क्या विषयों की तरह वैराग्य हो वैराग्य हो तो नहीं जाएगा वहां पर आपकी आसक्ति ऐसे जा रहा है अगर बैराग्य घृणा हो नहीं जाएगा वैराग्य और इधर आत्मा की तरफ अभ्यास हो आत्माकार वृत्ति बनाने का अभ्यास हो और उधर वैराग्य हो जिस समय से बैराग्य यही दो है यही दो ही साधन होते हैं अपने इष्ट का अभ्यास हो और अनिष्ट की तरफ वैराग्य हो जिसके द्वारा वैराग्य अभ्यास से घृणियात निरुद्ध्यात् आत्मा यह वो एक तो आत्मा में ला करके उसको रोके उस मन को यही अभ्यास बनाए एक दूसरा तथा लिए अश्विन लय जिसमें दोनों स्थान जागृत स्वप्न जिसमें लीन हो जाता है माने ली लिंग धातु से ये अच प्रत्य एर से किया है इसमें अधिकरण अधिकरण कारक में किया है बोलते है। हैं तथा लियते अश्विन जो दो स्थान है जागृत और स्वप्न स्थान जिसमें लीन हो जाता है कहा सुसुक्ति लय है उसको लय कहा सुसुक्ति को लय कहा लय माने सुसुप्तम स्म सुप्रसन्नम आयास वर्जितमअ यद्य प्रसन्न रहता है मन परिश्रम भी नहीं वहां उसको फिर भी मनो निग्रह देगा मन को निगृहित करना चाहिए वहां से भी निग्रह करना चाहिए यद्य प्रसन्न मुद्रा में रहता है वहां परिश्रम नहीं हो उसको बाहर जाने में तो परिश्रम है आयास है किंतु वहां कोई आयास नहीं कोई परिश्रम नहीं होता शांत है और प्रसन्न भी है फिर क्यों निग्रह करना प्रश्न होता है सुप्रसन्नम चेत किमते निग्रह थे यदि प्रसन्न है मन तो फिर उसको निगराह क्यों करना हो सुशुद्ध में रहने दो उसको यह प्रश्न आया तो कहा यथा काम है लयस्त तथा जैसे ये प्रतिबंधक का है काम अपने साधन करने नहीं देते हैं बाहर वाले उसी प्रकार लय भी वैसे प्रतिबंधक है सुशुद्ध जाके में सो गया कब तो साधन करना उसको निगर नहीं कर पाया बंधन के लिए बराबर है एक तरफ विक्षिप्त है एक तरफ शांत है मन वो विषय है किंतु बंधन दोनों हमारे लिए प्रतिबंधक दोनों बराबर है तो साधक को यही करना चाहिए विष्णु की तरफ बहराग्य हो और आत्मा के आत्मा आत्माकार के, के लिए अभ्यास करते रहे अभ्यास करते करते हो जाता नहीं होता नहीं है जैसे गंगोत्री में आपने देखा होगा पानी जैसा कोई कोमल वस्तु नहीं है और पत्थर जैसा कोई कठोर भी वस्तु नहीं मिलेगा किंतु गंगोत्री में पानी से पत्थर कटा हुआ बड़े बड़े खड्डा बना हुआ है तो कितने एक घंटे में कटा होगा या दो घंटा में लगा होगा कितना लगा होगा अनाज इकाल से चल रहा होगा करत अ करत अभ्यास जड़मती होता सुजान रसरी आवत जावत परत सिला पर निशान सब जो कुआ होता है पानी खींचते खेते रस्सी के द्वारा पत्थर कटे हुए दिखाई पड़ते हैं कितने दिन में हुआ होगा और अभ्यास है गंगोत्री में दिखाई पड़ता है पत्थर कटा हुआ है जल से जल जैसा कोमल पदार्थ नहीं पाषाण जैसा कोई कठोर पदार्थ भी नहीं किंतु तो ऐसा है अभ्यास निरंतर जल लगा हुआ है चौबीस घंटा अनाधिकाल से तभी हुआ है वैसे हमारी साधना भी ऐसे बनती है अगर वैराग्य हो और आत्मागार वृत्ति के लिए निरंतर नैरंतरीय हो तभी ये ये ये हो ये कह रहे यथा काम लयस्तथा कहा यथा काम विषय गोचर प्रमाणाधि वृत्ति उत्पादन है ना समाधि विरोधी जैसे काम है मान विषय है क्या करते हैं इच्छाएं हैं विषय को विषय करने वाला जो प्रमाणाधि वृत्ति है प्रमाण ये या विकल्प स्मृति ये विषय को विषय बनाने वाले है शब्द स्पर्श गंध को विषय बनाने वाले विषय है ये वृत्ति उत्पादन कर देगा कर देगा ये काम मानी इच्छा ऐसा करके समाधि विरोधी है एकाग्रता के लिए विरोधी है बाहर ले जाएगा उनको खींच करके ठीक इस प्रकार तथा लयो भी लय भी वृत्ति उत्पादन तद विरोधी निद्राद की वृत्ति उत्पादन कर देगा उसके द्वारा समाधि विरोधी है इसलिए सुश्रुति में भी जाने नहीं देना चाहिए और बाहर भी जाने नहीं देना चाहिए मन को बीच में रखना चाहिए एकाग्र मन एकाग्र इस तरह से होता है सर्ववृत्ति निरोध ही समाधि कोई भी वृत्ति नहीं बनी जाए समाधि चित्त यो, चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि योग में कहा है तो सारे वृत्ति नहीं बना चाहिए की वृत्ति भी नहीं बाहर की वृत्ति भी ने सुषुप्ति में न जाए वो निद्रा वृत्ति है वहां भी नहीं होना चाहिए और बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस आदि की वृत्ति भी नहीं होना चाहिए या प्रमाण माध्यम से या विपरीत के माध्यम से या विकल्प के माध्यम से स्मृति के माध्यम से वो भी नहीं होना चाहिए बाहर के आकृति भी न आ जाए गुमसुम अवस्था में भी यह सुप्ति में गुमसुम अवस्था होता है न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है इंद्र ने कहा हुआ है ना शांतों के ये तो जागृत स्वप्न से खतरनाक ही है वहाँ तो कम से कम अपना और पराया तो जानता था ये मैं हूं और ये दूसरा है सुसुम्ध तो वो भी जान नहीं है ऐसी वहां तो ना आत्मान न पराम व्यक्ति वहां तो अपने को नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता तुम वो भी नहीं होना चाहिए ठीक कहा अच्छा ठीक है प्रागुप्ता उपायदेव मनोनिग्रह परिग्रहे सर्वाधि विधि अनर्थक्यम ये मनमाना शंका है पूर्वादि शंका करता है महाराज आपने जो उपाय बता दिया इसके द्वारा ही मनोनिग्रह परिग्रह मन का निग्रह परिग्रह यदि होता है क्या उपाय उससे का उधर उदेर के ये कुशाग्रेण के बिंदुना मनसोन निग्रह तदवत भव्य अपरिच्र ये तो कहा मन को निग्रह करना पता इसी से अगर मन निग्रह हो जाए इसी के कारण फिर तो वो उपनिषद जन्य बाकी की आवश्यकता नहीं है ये पूर्वाधि बोलता है प्राग उक्त तो उपाय यादेव पूर्व कार्य का मुझे उपाय बताया आपने तो उसे मैंने अभ्यासी एक अभ्यास मनो निग्रह परिग्रह मन का निग्रह का परिहार हो जाता है यदि तो यदि ग्रहण करेंगे ऐसा तो सर्वणाधि सर्वादि विधि अनर्थक्य फिर सर्वण मन निध्यास व्यर्थ हो गया वेदांत वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे ये संकत ये संकत अर्था टिप्पणियां हैं प्राग उत्ता तीन नंबर की टिप्पणी मैंने अपरिखेदा पगा मन को परिखेद नहीं करना चाहिए आज नहीं होता कल हो जाएगा तो लगे रहना है यही साधन आदन बताया आपने तो फिर वेदांत बाकी तो को व्यर्थता आ जाएगी सर्वध मन ने जो कहा है आत्मा द्रष्टव्य मत्यास तब क्या काम करेगा ये तो? तो मन को निगरा करने के साधन करते करते अपने हो जाएगा वेदांत वाक्य क्या काम करेगा व्यर्थ हो जाए क्या इधर भी तीन नंबर टिप्पणी है वनोविग्रह परिग्रह मान तत्व ज्ञान फल के सिद्ध वनोधिग्रह ही तत्व ज्ञान का फल हो गया ऐसा सिद्ध होने पर सर्वाधि व्यर्थ हो जाएगा ये शंका करता पूर्वाधि किन रीति इत्यादि शब्द से करेगा किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्र है मनोग्रह उपाय हो यह पूर्वादी की शंका है क्या परिक्खेद नहीं होना दुखी नहीं होना हाँ। किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्र इतना ही निश्चय मन को दुखी नहीं होना दे बस आज आज नहीं तो कल होगा कल नहीं तो परसों होगा इतने मात्र ही मनोनिग्रह का उपाय यही है क्या ये प्रश्न किया कदम न न यही नहीं है मनोनिग्रह का उपाय यही मात्र में और भी है ये कहना चाहता हूं अपरिखिन्न व्यवसायवान सन बक्षमाण उपाय न काम भोग विषय शु विक्षि मनो निगृहिया जो कि वक्षमाण उपाय है आगे के कार्य में इसका उपाय बताएंगे क्या करना चाहिए विषयों की तरफ क्या सोचना चाहिए आत्मा की तरफ क्या सोचना चाहिए माना या इष्ट बुद्धि आ जाए वहां अनिष्ट बुद्धि आ जाए तभी तो ये रुकेगा तो इसके लिए क्या उपाय होगा आगे बताएंगे आगे के कार्यक्रम में उपाय बताएंगे मानिक ग्रह तो अपरिखिन्ना व्यवसाय वाहन ऐसा होता हुआ मान वाला निश्चय ना हो इतने दिन तक किया कुछ नहीं मिला आगे क्या मिलेगा ऐसे दीनता में ला करके ऐसे व्यक्ति जो होगा ऐसा होता हुआ भक्ष्यमाण उपाय आगे के कार्य का उपाय बताएंगे उसके द्वारा काम भोग विषय मानी चिंतमान विषय और भूज्यमान विषय दो प्रकार के विषय है हमारे सामने तो स्मरण करेगा चिंतन में आएगा बाद में भोग करेगा चिंतमान और भूज्यमान दो प्रकार के जो विषय उन्होंने विक्षिप्त मनो जो विक्षिप्त होता है जो मन होता है उसका निर्णया निरुद्धयान कहा निरुद्ध करे आत्मनी है आत्माकार पृथ्वी में रक्षण उपाय आगे बताएंगे आगे के कार्यकाल में इसका उपाय बताएंगे साधन बताएंगे केंचर और ये तो बाहर से हो गया भीतर भी जाने न दे ऐसा एक दरवाजा है जहां गुमसुम हो जाता है वो भी न हो लियते किंच लियते अस्विन सुसुप्तो लय सुसुप्ति को यहाँ लय कहा जिसमें जाकर के लीन हो जाता है उसे को लय कहा लय ली धातु है उसे मान शिंग श्लेषण धातु है चिपक जाना इस अर्थ में धातु है तो उससे अज ए सूत्र से अज प्रत्यय करके लय बनाया अधिक्रम कारक लियते अस्विन तिलय लियते अश्मिन सुषुप्तो लय हा ये सुषुप्तो लय सुसुप्त तस्म लये च उसमें भी जाने ने दे मन को आप वहां से आयास पर प्रसन्नता मिलती है आनंद मिलता है और परिश्रम नहीं होता वहां होने पर भी वहां से, वहां से, वहां को वहां से। मन को निगर करे सुप्रसन्नम आयास वर्जितम अपनी मन इस प्रकार होने पर इस मन को निगृण यात इतना इस मन को निवृत्त करे वहां से सुप्रसन्न चेत कसवा निग्रह थे पूर्वादी बोलता है महाराज प्रसन्न है उसका अवसर रहने दो न फिर क्यों निग्रह करना भाई क्यों जाने नहीं देते आप सुशुक्ति में जाने दो यदि आनंद मिलता है उसको देना शुद्धांत कहते हैं देखो भाई ये यथा काम हो अनर्थ हेतु जैसे विषयों की चिंतन है अनर्थ का कारण है ठीक इसी प्रकार तथा लयोगी सुसुक्ति भी वैसे अनर्थ का कारण है समय बर्बाद हो जाएगा अपना कुछ भी नहीं कर पाएगा समय चला गया आयु तो उतना ही है विदाता के द्वारा रचा गया रची गई आयु उतनी है किन्तु कुछ काम नहीं कर पाया अपना काम नहीं कर पाया समय दर्द तो कमा दर्द तो जाना है लयु भी खतरनाक है सुशुद्ध में जाना भी ठीक अतः काम विषय से मनुष्य निग्रह बल निग्रहत नयाद भी निरुद्ध पे माना इस प्रकार जो इच्छा का विषय है पंच सब दस परसों रूप से गंधक के लिए जो विक्षिप्त होता है पंच जिस प्रकार निग्रह करना है वहां से ठीक इसी प्रकार लयाद अभी निरोधक सुसुप्ति से भी मन को निरोध करना चाहिए वहां भी जाने नहीं जाना चाहिए बाहर भी न जाए भीतर भी न जाए इस स्थिति में मन को रखना चाहिए वो साधक करता है तो कैसे होगा आगे उपाय बताएंगे अगर इष्टबुद्धि हो जाए आत्मा में और इनमें अनिष्ट बुद्धि आ जाए फिर मन नहीं जाएगा तीन दिन का भूखा होगा कोई दूध का ग्लास है पड़ा है ऊपर से थोड़ा जहर डाला हुआ है बाकी दूध है अगर पता लगे तो पिएगा उसको नहीं पिएगा क्यों तो मारने वाला है नहीं पिएगा विषय ऐसा ही है सब मारक हैं, कोई शांति देने वाले नहीं अशांति देने वाले हैं माने सुख बुद्धि होती है मिलता दुख है कोई भी विषय से आज तो कोई सुख नहीं मिला है सुख बुद्धि बनती है ज्ञान व सुख बुद्धि होती है किन्तु मारक होता है ऐसा समझ जाए तो फिर नहीं जाएगा अभी तो उसको वहां पर अमृत बुद्धि हो रही है इसलिए भाग रहा है सुख बुद्धि हो रही है इसलिए जा रहा है कह रहे हैं ठीक है, है। पूर्वोक तो उपाय बता पूर्वो जो उपाय बता दिया था बनो निग्रह के लिए उपाय बताए धैर्य चाहिए निश्चय करके करना चाहिए कहा मैंने उसमें दुखी नहीं होना चाहिए इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ था आगे क्या होना है या कुछ नहीं है ऐसे मनगणन बातें हैं कई है लोग ऐसा बोल के नास्तिक हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं गृहस्थ आसन की तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए तो पूर्वोक्त उपाय बता श्रवणादि अनुष्ठित हो ये उपाय जिसने किया है मन में दुखी न करके जब तक हो रहा होगा लगे रहना ये करके निग्रह करके निग्रह के लिए लगा हुआ है और सर्वाधि का अनुष्ठान करता है सर्व मनोनि जान वेदांत तो सर्वनाधि चल रहा है जिसका ऐसे करने वाले का मनोनिग्रह द्वारा मन निग्रह जरूर होगा उसके माध्यम से तत्व ज्ञान सिद्धि की तीतम तत्व ज्ञान की सिद्धि होगी आत्मसाक्षात्कार हो और आत्म उसको लेकिन लगा रहेगा तो हो जाएगा आ, इसलिए सिद्धांत का न पूर्वाजी ने कहा था किम अप्रिखिन्न व्यवसाय मात्र मनोनिग्रह उपाय मन निग्रह उपाय इतना है क्या बोला न और भी है वेदांत सर्वणादि भी चाहिए साथ ठीक कहा तृतीय पादम हम क्या कारिका का जो तृतीय पाद है सुप्रसन्नम लय चाइव सुसुप्त में जाने न दे इसकी व्याख्या करते हैं किंचषुप्त किंच लय सुसुप्त वस्था तो लय कहा तो है सुषुप्त मन लय है तस्मिन लगे चुप्रसन्न सुप्रसन्न आयास अवर्जित अभी वो लाये होते समय प्रसन्न रहता है मन और कोई परिश्रम भी नहीं हो आयास भी नहीं परिश्रम भी नहीं ऐसा होने पर भी निगृढ़ी एत मना तो इस मन को निग्रह करे वहां से भी वहां भी जाने लगे थे तो पूर्वादी ने पूछा मारा सुप्रसन्न कस्मान निगृह थे प्रसन्न है रहने दो ना वहां नहीं जैसे बाह्य विषय में जाना खतरनाक है उसी प्रकार लय भी उपनाई है समय बर्बाद कर देता है किंच लियते स्थानद्वयम लियते का अर्थात लियते अस्विन मन स्थानद्वयम जागृत स्वप्न जाकर के जहां पर लीन हो जाता है उसको लयगा सुतुर्थपाद में आकांक्षा द्वारा विपृणती चतुर्थपाद है यथा कामो लयस तथा उसके लिए जिज्ञासापूर्वक व्याख्या करते हैं पूर्वाधि शंका उठाएगा सुप्रसन्म चेत इत्यादि पूर्वाधन शंका की यदि प्रसन्न है तो फिर वहां से निग्रह क्यों करते हैं क्यों करना उसको शंका उठाए तो कहा जिस हेतु से देखो यथा कामो हो अनर्थ हेतु जैसे विषय अनर्थ हेतु काम्यंत यदि काम है विषया जैसे शब्द स्पर्श रूप अनर्थ के कारण है यह सब मारक है ये सब मारक है क्योंकि सबके मारक ही देखा है विवेक चुड़ामी में शंकराचार्य ने कहा कुरंग मातंग पतंग पीना भृंगाहता पंच वीरेव पंच प्रमादी प्रमादि सकथम या सेवते पंच पंचवीरेव पंच एक एक इंद्रियों के माध्यम से एक एक विषय के भोग करने वाले आशक्ति वाले मारे गए हरिण मारा गया उसको शब्द प्रिय है तो शिकारी जो होते हैं कुत्ते के गले में घंटा बांध लगा के ले जायेंगे घंटा बजता रहेगा तो हरिण वो शब्द में बोहित हो जाता है इतने में शिकारी बाढ़ मार करके मार देगा शब्द में मोहित होने से, से हरिण मर जाता है। हैंग मातंग हाथी वो काम ही होता है कामाशक्ति होती है कहते हैं हाथी जो जंगली हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं सुना उसके लीड आदि देखते हैं किधर जाता है कहां पानी पीता है कहा देखते हैं ये रास्ता है पता लग जाता है खड्डा खोद देते हैं भारी खड्डा खोद देंगे खड्डा खोदने के बाद में कुछ लकड़ी लगा देंगे उसके ऊपर पतली पतली और एक कागज की हाथी बना करके रख देंगे वो तो मस्ता हाथी जब आता है हाथी नहीं समझता है उसने आक्रमण करता है खड्ढे में चला जाता है पांच सात दिन तक खाने नहीं देंगे पीने नहीं देंगे बाहर में जो पालतू हाथी है उसको ले जाकर के जंजीर से उसको बधवाएंगे जो घर में पालतू वाले से बधवाएंगे उसको हम भी ऐसे थे भाई चल तू भी चल वो खींच के लाएगा उसको लाएगा जीवन भर उसको गुलाम बना देगा काम आसक्त होता कुरंगा महातंग पतंग जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो प्रकाश के प्रिय प्रकाश प्रिय होते हैं अग्नि के ज्वाला फूट रही है वो अपने प्रकाश के मोह के कारण जाते हैं उन्हें पता नहीं कि हमारे लिए कोई बैठा हुआ है। मर है रूप के प्रिय हैं एक एक विषय के हैं। और कुरंगा महातंग पतंग में मीन मछली स्वाद की मत मर जाती है मांस मान मछली पकड़ने वाला व्यक्ति पर्छी जो होती है कांटा जो होता है उसमें एक कोई मांस का टुकड़ा लगा देता है पतला सा, डाल देता हूँ उसको पता नहीं कि इसके भीतर मेरी जानलेवा चीज़ वस्तु है वो तो मांस के लोभ में रसा में लग जाती है मर जाती है भोंगरा जो होता है वो उसको पराग कमल में आशक्ति आसक्ति होती है कमल के भीतर बैठा था सायकाल का समय था कमल मुरझा गया वो लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें जो प्यार है उसका आसक्ति है वो कमल के पंखुड़ी को काट नहीं सकता वो सोचता है रात्रि ग्रम भविष्य सुप्रभात उदय पंकजी बस सोचेगा रात्रि चली जाएगी कमल अपना खिल जाएगा कल प्रातकाल सूर्य उदय वागा कमल खिल जाएगा मैं अपने गंतव्य को चला जाऊँ इसको क्यों बिगाड़ना यह सोचकर पड़ा रहता है इतने में मस्त हाथी आता है जंगल की तरफ से तालाव में पानी पीता है और उसको जहां वो बैठा था उसको डलढल को उठा कर खा जाता है पांचों के पांचों एक एक विषय के कारण मारा जाता है मारे जाते हैं गंध के कारण मारा गया वो पौरा तो किंतु जो ये मनुष्य ऐसा है पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करने के वाला है ये क्यों नहीं मरेगा ये तो पांचों से पांचों का भोग करता है वो एक एक इंद्रियों में आ सकता है ये पांचों इंद्रियों के विषय में आ सकता है ये क्यों नहीं मरेगा अवश्य मरेगा ऐसे शंकराचार्य करते हैं ये कहा तो चतुर्परण आकांक्षा द्वारा विवृति कहा क्यों लय हो तो कहा यथा कामो लाए मंत्र कार्य का अनुदाय जैसे बाहर जाना अनर्थ है अनर्थक का कारण होता है वैसे भीतर जाना भी अनर्थक का है दोनों से होते ये कहा समय हो गया है ओम तो भद्रणे भद्रम पशे माक्षा स्थिरंगेस्तुवास्तम से ओम सा